नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे यही शुभकामना भावना रखते हैं और आज के शो में हमारे साथ बहुत ही अच्छा वक्ता जुड़े हैं गुरुदीप डी जिनसे हम लोग अध्यात्मिकता के बारे में चर्चा करेंगे अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग जिस सिचुएशन में है जो हमारे आस का वातावरण बना हुआ है उन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ कमी सा है और कुछ चीजों को भरना है हमें तो वो कमी क्या है और कैसे उसको पूरा किया जा सकता है तो जब बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं उस चीज को मेहनत करके भरने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जब भरता नहीं है तो नेचुरली कहीं ना ने कहीं हमारी अंदर की शक्तियों की कमी होती है हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं कम पड़ जाती हैं या हम कंप्लीट अपने अंदर से अपने आप को जो है साबित नहीं कर पाते तो ऐसे में आध्यात्मिक शक्ति ही काम करती है जब कुदरत की शक्ति या फिर तत्वों की शक्ति वो काम नहीं कर रही हैं वो अपना सीमित जो लिमिटेशन है उस तक पहुंच जाती है तो तब हमें जो है अपने अंदर की उस परम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का समय आ जाता है जैसे हम अपनी उन आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे फिर से चारों तरफ बैलेंस आना शुरू हो जाता हैं, और हम अपना जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं तो आइए इस विषय को गहराई से समझेंगे आज हमारे साथ गुरुदीप जी हैं उनका तहे दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में बातें मुलाकात कार्यक्रम गुरुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी का इस बुलावे का और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को सीमित रखते हुए आप लोग काम कर रहे हैं आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तो बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों के की आप लोग इस समय में भी लोगों तक अपनी बातें और पहचान पहुँचाने की एक जरिए को कायम रख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इन चीजों का <laughs> और आशा करते हैं आप ऐसे ही लोगों को इंफॉर्मेशन देके के करते रहेंगे जी जी जी गुरुदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपकी बातें आपके चेहरे पे जो नूर है जो चमक है उसे देखकर और खुशी हो रहा है मैं आप <laughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ने वाले हैं और विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संदीप जी एंड श्रीशा जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में और जैसे वो आ जाते हैं उनका भी स्वागत होगा और मैं चाहूंगा विक्रांत एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक गीत सुनाइए गुरदीप जी के स्वागत में जी जी बिल्कुल <laughs> आप लोगों के सामने एक माता रानी का भजन पेश करता हूं हूँ जी स्वागत <laughs> हम को था इंतजार वो घड़ी आ गई होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई क्या बात हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई आ, आ, आ, आ, आ, जितना दिया मेरी माता ने मुझको जितना आ, हो जितना जितना जितना हो जितना दिया मेरी माता ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है ये कर्म है मेरी माँ से वालिदा वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है ओ जे जे तेरा दर छड़ के, गैर दे दर जावा। जे तेरा दर दर दर दर छड़ छड़ के के दे दे जावा जावा मेरी मात में उस दिन मर जावा आहा। हमको आहा। था इंतजार वो घड़ी आ गई होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई को था इंतजार वो घड़ी आ गई होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई थैंक यू बहुत बहुत आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दो और कलाकार भी जुड़ गए हैं संदीप सिंह जी एंड के श्री जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के मोड़ में कार्यक्रम में और बीच बीच में हम लोग इनको भी सुनेंगे और मैं अभी सीधे गुरुदीप जी से जुड़ना चाहूंगा आप सभी को गुरुदेव जी के बारे में जैसे मैंने बताया कि स्परिचुअल व्यक्ति हैं और अध्यात्मिकता को लोगों के बीच में रखने की कोशिश करते हैं और जो हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं नेगेटिव एनर्जी होती है कई बार हम मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं ठीक नहीं होते हैं तो वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है क्या हमारी समस्या है कई साइकोलॉजिकल बातें हमारे मन के अंदर हम किसी धारणाओं को लेकर चलते हैं तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और सक्सेस नहीं पाते हैं तो ऐसे में हमें जो है गुरुदीप जैसे लोग थोड़ा काउंसलिंग करके हमको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा रास्ता बता देते हैं और उस रास्ते पे हम चलना शुरू करते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो आइए गुरुदीप जी मैं चाहूंगा कि आप पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कितने समय से इस फील्ड में है और कैसे काम करते हैं जी रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस प्रोग्राम पे बुलाने का बातें मुलाकातें बातें मुलाकात से एक चीज जरूर आती है की मुलाकातें तो हम लोग करते हैं लेकिन जो बातों में जो तो ज्ञान एक दूसरे को रहने वाला इंसान एडवेंचर और चैलेंज अगर किसी चीज में है मुझे वो चीज पसंद आती चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग करने का चैलेंज हो चाहे वो किसी डिबेट पर जाके एक्सटेपर में जाके पार्टिसिपेट करने का हो या कोई ड्रामा करने का हो या कोई चीज हो अगर चैलेंज है तो मैं कर लूंगा अगर चैलेंज नहीं है तो कर सकती इन्हीं चैलेंजेस के चलते मैंने अपनी लाइफ में ये सोचा कि मुझे कंप्यूटर्स को लेके बहुत कुछ करना है नहीं, नहीं, नहीं। और 97 में मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मैं आया फील्ड ऑफ आई कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मेरा जो लगाव होता कंप्यूटर हार्डवेयर करते करते मैं 16 साल कंप्यूटर हार्डवेयर से अपने आप को सिक्योरिटी प्रोफेशनल के रूप में साबित कर पाया मैंने अपनी एक पहचान बनाई जहाँ हैकर के रूप में थे। hacker, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया कॉर्पोरेट जगत में काम किया सब कुछ करते सब कुछ लगा हुआ था उसी फील्ड में दिन में इंडिया को ये देख रहे थे कि डिजिटल कैसे हो पाएगा क्योंकि वायरस अटैक्स इतने ज्यादा हो रहे थे उस टाइम पे कभी साल दो हजार आया तो वाइकूटे प्रॉब्लम आई तो लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ था इसी बीच में हमारे जीवन का सोने का समय सिर्फ दो घंटे रह गया था और हम बाकी सारा टाइम हम लोग चार चार कंप्यूटर मशीन के आगे स्क्रीन के आगे सिर्फ लगे हुए हैं देख रहे हैं कि क्या है डेडिकेशन डिवोशन क्या होती है वहां से गया वो अपने आप कहते हैं ना अपने आप अंतर ध्यान में अंतर मन में वो चीजें जागृत हो गई दो एक ऐसा साल आया मेरे जीवन में जहाँ पे पूरा जीवन कहते हैं कि भगवान ने पूरा जीवन बदल दिया पूरा शो हमारे लाइफ का चेंज हो गया, और मेरे को आईटी सिक्योरिटी से उठा के भगवान ने कहा अब बेटा समय आ गया है, जैसा अभी विक्रांत जी ने गाना गाया वो घड़ी आ गई तो वो घड़ी आई जहाँ पे मेरे को उठा के वहां से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पीछे उठा के भगवान ने अध्यात्म में डाल दिया और अध्यात्म के बारे में जानकारी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ 2014 से लेके अब तक मैं सिर्फ अध्यात्म के बारे में ही बात कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ लगाव हो गया अध्यात्म कैसे चलेगा क्या होता है और जो जानने वाली बात है इसी बीच मैंने ये किताब लिखी है और, आ, और आ, मतलब हमारी आभा हमारी आभा में ही हमारे हर चीज का राज छुपा हुआ है अगर हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों होंगे हम ये देखते हैं लोग बीमार हो रहे हैं क्यों ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ कि उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है उनको मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है क्यों लोगों को नींद की बीमारी हो रही है क्यों लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है क्यों आज की डेट में ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है क्या ये खाने से रिलेटेड है क्या हम खाए बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते हमारे आभा मंडल में फर्क कहाँ से आता तो ये सारी चीजें जानने के लिए फिर मैंने एक किताब बनाई मैंने सब चीजों को जोड़ा कि कैसे हम लोग बताए हमारी आभा मंडल में एक लेयर बनती है एक रंग आते हैं वो रंग हमारे को बताते हैं कि मेरी मैं कौन हूँ मेरा व्यक्तित्व क्या है मेरा अस्तित्व क्या है तो जब हम उन लोगों को जब हम उन लोगों को तो से जोड़ पाएंगे गाइडेंस दे पाएंगे तो हम लोगों को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं कि कैसे जीवन को जिया जा सकता तो रमेश जी यही मेरे बात में में चंद में। जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है, आपने है कि किस तरह से आप आईटी सेक्टर से आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान ने आपको बिठा दिया और फिर आप उन चीजों को समझ पाए तो संदीप जी कैसे हैं आप सीकाली जी सर मैं चाहूंगा की गुरुदीप जी ने अपने बारे में बताया आई सेक्टर इंटरनेट की दुनिया से निकल फिर से क्षेत्र में वापस आ गए जहाँ वो सिर्फ दो घंटा नींद करते थे और ऐसे में अभी जो है, उनको फुर्सत समझने के लिए समय मिला है, है।, है अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं हमें कहीं ना कहीं इंटीमेशन मिल जाता है की बस बहुत हो गया पैसा काम करते करते क्या करोगे इसके बाद तो कुछ नहीं रहेगा नहीं आपके पास लेकिन फिर भी लोग उस इंटीमेशन को या उस चीज को नहीं पकड़ पाते और फिर हमें जो है अपना ट्रैक चेंज करना होता है तो उस समय चेंज नहीं कर पाते हम बंदे रह जाते हैं उसके अंदर जैसे कि उस जेल बर्ड बन जाते हैं तो जेल बर्ड से छूटना भी हमारे अपने हाथ में है और हम फ्री बर्ड होके ईश्वरीय ज्ञान और अपने आप को समझने की कोशिश करें और गुरुवाणी के साथ जिए जीवन जिए उसका आनंद उठाएं कि परमात्मा ने भी हमें जो अनुभव करने के लिए जो ज्ञान दिया है उसका अनुभूति कब करेंगे है ना तो वो समय हम लोग अगर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन अच्छा बन जाता है तो संदीप जी एक बहुत ही खूबसूरत दीप बनाए जाए <laughs> जी दी, जी दी। उस परमात्मा को याद करते हुए एक भजन आपको और पहली बात तो बर्दीप सर जी आपके चेहरे पे नूरी इतना है हाँ वही तो <laughs> सब उनके हो हाँ जी उसकी, उसकी माया ही है जी सब उसकी नदर के बिना कुछ नहीं है <laughs> सबदा हो के देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबदा हो के देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सब कुछ खो के देख लिया बस खुद को खोना बाकी है मैंने सब कुछ खोकर देख लिया बस खुद को खोना बाकी है मैं सबदा हो के देख लिया एक तेरा खोना बाकी है Tere pyar me ro ro savadiya आखों से आशुबह बहते तेरे प्यार में रो रो सावरिया आंखों से आशुबह बहते इस प्रेमी के आशो ओ बाबा बस तुम से इतना कहते हैं इस प्रेमी के आंसू ओ बाबा बस तुम से इतना कहते हैं तेरे पावन चरणों को इन आंसुओं से भी बाकी है तेरे पावन चरणों को इन आंसू से भिगोना बाकी है मैं सबदा हो गए देख लिया एक तेरा कौना बाकी है मैंने सब कुछ खोकर देख लिया बस खुद को कौना बाकी है तेरे प्यार में रो रो सांवरिया तेरे प्यार में रो दो, दो। ओ सावरिया आँखों से आंसू बहते हैं इस प्रेमी के आंसू बाबा ओ कृष्णा बस तुमसे इतना कहते हैं तेरे पावन चरणों को इन्हें आंसुओं से भी होना बाकी है मैंने सब जाने हो इकता होना बाकी है okay. गया। बहुत जो अपने आप जोड़ देता है बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बदलाव करूंगा मैंने सब कुछ पाके देख लिया बस खुद को पाना बाकी है जिस दिन मैंने उस खुद को पा लिया वो खुद मुझे खुदा से मिला देगा वो खुदा क्या बात है मुझे खुदा से मिला दे तो अपना भाव है समझने का जो भाव जिस भाव से जब हम दुनिया को सुनाते हैं तो वो भाव यही कहता है कि मैंने सबका होके देख लिया बस तेरा होना बाकी है तेरा वाकई तो में बात है की मेरे को उससे जब जुड़ना है अब सिर्फ उसी का होना बाकी रह गया हम मेटीरियल वर्ल्ड में हम बहुत चीजों से जुड़े हम भौतिक वर्ल्ड में है हर किसी से हर कोई ये मेरा है ये मेरा है मेरे में और मुझ में ये सारा वर्ल्ड समा गया है आज की डेट में अगर हम देखें तो मेरे और मुझसे ही हम अलग नहीं हो पा रहे hmm. हम लोग जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि हम लोग खुदा से जुड़ना चाहते हैं खुदा से हैं। मैं कहता हूं खुदा को जुड़ने से पहले आप खुद से जुड़ खुदा तो अपने आप मिलेगा तो क्या हम अपने बारे में जानते हैं क्या हम अपने आप को पहचानते हैं हम कौन है हम इसी चीज से वंचित है हम अपने बारे में ही नहीं जानते हम हर चीज को कहते हैं ये मेरी है मेरी गाड़ी मेरा घर मेरा पति मेरी पत्नी मेरा खाना हम मेरे के उसमें उलझन में उधेड़ बुन में ही उलझे हुए हैं तो जब तक हम इस मेरे और जब तक मैं इस मैं से मैं अगर आज हम बात करें मैं कौन हूँ तो हम अपना परिचय देते हैं मैं या तो अपना नाम या मैं अपना धर्म हूं या मैं आदमी हूँ या औरत हूँ हर चीज हम मैं कहते हैं एक बार मैं एक साखी सुन रहा था गुरु नानक देव जी की तो गुरु नानक देव जी की जब साखी सुन रहा था उसमें बहुत अच्छा वर्णन आया गुरु नानक देव जी गोरखनाथ जी के साधुओं के कुंडली से मिलते हैं तो गोरखनाथ जी के जो साधु होते हैं उनकी एक वेशभूषा वदन पे राख लिपटी हुई ठीक है एक डंडा हाथ में तो वो गुरु नानक देव जी से पूछते हैं भाई तू कौन है तू अपने आप को साधु कहता है तू अपने आप को संत कहता है लेकिन ना तेरी वेशभूषा साधुओं वाली है ना तू संतों जैसे कपड़े पहन तो तू है कौन तो गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी बात कही कहते कि हार्ड मास का पुतला नानक देव नाम इस हार्ड मास के पुतले का नाम नानक है ये नानक नहीं है या मैं नानक नहीं हूँ उन्होंने कहा ये जो पुतला है हार्ड मास हड्डी और मास से बना हुआ इस पुतले का नाम है नानक और इसको लोग नानक के नाम से जानते हैं बाकी मैं कौन हूँ वो मैं नहीं जानता वो वो सिर्फ परमात्मा जानता है कि मैं कौन और जो मेरे वस्त्र हैं वो भगवान ने मेरे अंतर मन में मेरे को ए भी दिया है मेरे को हीटर भी दिया है टेम्परेचर कंट्रोल का इतना अच्छा मैकेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर है की कि मुझे किसी बाहरी वस्तु की जरूरत ही नहीं है अगर मैं बहुत ज्यादा ठंडे में जाता हूँ मेरी बॉडी अपने आप टेम्परेचर रेगुलेट कर अगर मैं बहुत गर्मी में जाता हूँ हमारे सिख गुरु ऐसे ही गर्म तवों पे नहीं बैठ पाए वो टेम्परेचर उन्होंने मोड्यूलेट किया वहां से वो बैठ पाए जितने भी अगर आप देखें, जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी लोगों ने जिन्होंने अपने आप को साध लिया अब वो कहते हैं डंडा तुम्हारे पास तो डंडा भी नहीं है कहते मैं ऑलरेडी सदा हुआ हूं, मैं ऑलरेडी सोच मेरी वहां मिली हुई है तो मुझे डंड की क्या जरूरत है मुझे डंडे से अपने आप को नहीं साधना मैं ऑलरेडी सदा हूँ तो हम यही पहचान अपनी करने में वंचित हैं कि हम हैं कौन है। हम मेरे और मैं के में जबकि आई आई संपूर्ण है आई खुदा है और हम लोग क्या है उस आई की ईगो अहंकार आई यही उलझे हम लोग आन दिस आई एम जोइंग दिस आई एम द्रिएटेड आई क्रिएटेड दिस थिंग आई गॉट दिस कार How can you You get it? You are not yourself. associate karma. -खुद तो तो हम लोग जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलते तब तक हम लोग सिर्फ मेटीरियल वर्ल्ड भौतिक सुख साधनाओ को व्यतीत करने में लगे रहते और जो कार्य जो रियल कार्य हम करने आए है हमें उसका अब बहुत ज्ञान भी नहीं है हमें उसके अपना पर्सनल ज्ञान नहीं है कि हम हम क्या पर्पस किया है मेरा आने का अगर किसी किसी से पूछें को कब ढूंढोगे कब मिलेगा वो आप? आप क्या कर रहे हैं मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ मैं मेडिटेशन कर नहीं पाता मैं ध्यान साधना कर नहीं पाता मेरा ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है ध्यान आप आपका ध्यान सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को यापन करने में लगा हुआ है खाने में क्या बन गया है कुकर की सुगंध आ रही है कहीं, कहीं हलवा बन रहा है ठीक <laughs> है दिमाग मेरे को लेके जा रहा है यार मेरे को जाना है साढ़े ग्यारह हो गए थोड़ा फट ये शो खत्म हो मैं अपना दूसरा काम मतलब मैं बैठा इस शो में हूँ लेकिन मेरा ध्यान अगले प्रोग्राम में है मैं <laughs> हो के चल रहा मैं बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दिया। आगे क्या करना है आगे मुझे क्या क्या करना है जीवन में तो जीवन ऐसे नहीं चलता जीवन हमारे हर कार्य अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना हंड्रेड परसेंट सो प्रतिशत जब तक हम नहीं देंगे हम लोग मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं और मैनेजमेंट स्टडीज में एक फंडामेंट आता है 212 डिग्री का 212 डिग्री सुनने में बड़ा अजीब लगता है 212 डिग्री सेल्सियस जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग पानी बॉईल करते हैं जब हम पानी बॉईल करते हैं वो पानी बॉयल हो जाता है दो डिग्री सेल्सियस 211 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइल हो गया है लेकिन वो भाप नहीं बनी है वो भाप बनाने के लिए उसको एक डिग्री अर्थात 212 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तभी वो पानी भाप में कन्वर्ट होगा और जब वो भाप में कन्वर्ट होगा तभी वो रेलगाड़ी को खींचने में सक्षम होगा तभी वो कुकर की सीटी बजाने में सक्षम होगा तभी वो हमारे को स्टीम से चलने वाले इंधन को प्रोवाइड करता है अर्थात अगर हमें स्टीम स्टीम इंजन की ज़रूरत है को होना चाहिए। अगर हम अपना हम लोग तो पूरा दे ही नहीं रहे ना हमारा ध्यान तो दूसरी चीजों में लगा हुआ है हम ध्यान साधना भी कर रहे हैं विदिव भगवान मुझे ये मिल जाए मैं तेरे को ये इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान मेरे को ये मिल जाए मैं आपके सामने ये अर्पित करूंगा भैया पहले तुम्हारा क्या है तुम्हारा है क्या क्या ये शरीर तुम्हारा है पांच धातुओं से पांच मूलभूत धातुओं से बना हुआ ये चीज ये शरीर क्या ये शरीर तुम्हारे साथ जाएगा क्या चीज तुम्हारी है जो तुम अपने साथ लेके आए थे जो लेके जाओगे हम लोग ये भूल जाते हैं हम लोग भौतिक सुख साधनाओं को व्यापित करने में लगे हुए हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इस जीवन से इस मेटीरियल वर्ल्ड से इस शरीर के साथ कुछ नहीं शरीर शरीर भी भी रह रह जाएगा जब ये शरीर भी यहीं रह जाना है तो क्या लेके जाने वाला हूँ और जो लेके जाने वाला हूँ क्या मैं उन चीजों का अनुभव अनुभव कर रहा हूँ उन चीजों को पाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या मैं ज्ञान सागर में टुकड़ी लगा रहा हूँ क्या मैं ज्ञान के उस भंडार को जो अपार भंडार जो कभी खत्म नहीं होने वाला क्या मैं उसको ले पा रहा हूँ हम लोग माया दर्ल्ड ऑफ इल्यूजन लिविंग टू दैट हम लोग उस इल्यूजन से बाहर ही नहीं निकल रहे मेरे में जो अटके हुए जो अटका हुआ वो मेरे का है मेरा घर आज आपका है भूकंप आया टूट जाएगा दोबारा बनाओ। तब क्या वो मेरा मेरा घर घर पहले वाला कभी किसी ने सोचा क्या हम लोग प्राकृतिक को प्रकृति से इतना खिलवाड़ हम लोगों ने कर दिया है क्यूँकी प्राकृति में वो सब कुछ सीमित है सब कुछ अवेलेबल है जो हमारे को हर बीमारी से हर चीज से दूर रखता है क्या मानेंगे हमारा शरीर जो है वो कहते हैं कि पॉजिटिव चीजें चाहिए उतना ही साथ में नेगेटिव चीज़ें अगर हमारे ब्रेन को चार्ज करता है वो नेगेटिव आयोन्स चार्ज करते हैं जब हम सांस लेते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें ले रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें प्राणा बन हमारे अंदर जा रही हैं हमारे सिस्टम को रेगुलेट कर रही हैं और नेगेटिव आयोन्स हमारे दिमाग को चार्ज कर रहे हैं लेकिन हम लोग अगर ये कि ये पॉजिटिव है, है हर चीज को डिवाइड करने में लगे रहें, हर चीज को अलग तरीके से करने में लगे रहें, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे यिन और यान एन एनर्जी का संगम जब किया जाता है तो यिन में जो व्हाइट पार्ट है उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट दिखाया जाता है और जो ब्लैक यंग है उसके अंदर एक वाइट दिखाया जाता है सिमिलर वे इन एवरी मेल देर इज अ फीमेल एंड इन एवरी फीमेल देर इज अ मेल बट आज क्या हो रहा है The is in that way. उनको उस तरफ लेके जा रही है सोसाइटी ने नारी को पहले अबला का रूप दिया तो अबला अब सबला बन के दिखाना चाह रही है दे वॉन्ट टू शो That key, हम लोग अबला नहीं है पॉवर टू क्रिएटो है हम लोग उनके हिसाब से चलेंगे नहीं हमारा अपना एक जीवन चक्र है हम लोग अपने आप में सक्षम है अगर हम लोग सक्षम होते अकेले तो यंग और ये कंप्लीट क्यों बनती एक लोग क्यों बनते कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे की जरूरत है और तभी ये सोसाइटी बनी अगर मैं कहूं कि मैं अकेला सक्षम हूँ हर चीज को करने में तो ऐसे तो हर कोई अकेला सक्षम फिर हम सोशल नेटवर्किंग की क्या जरूरत पड़ गई है हम क्यों सोशल नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं तो हम अपने आप को एक दूसरे के समक्ष लाने के अपने विचारों को एक दूसरे के आदान प्रदान करने की हमें क्यों जरूरत जो कि जो नॉलेज रमेश जी के पास है या विक्रांत जी के पास है वो नॉलेज मेरे पास या श्री जी के पास नहीं होगी संदीप जी के तर... पास अपना अलग ज्ञान होगा अगर हम लोग आपस में जुड़ेंगे तो मेरी भी तो नॉलेज तर... का ज्ञान नहीं है जो संदीप जी और विक्रांत जी को है लेकिन अगर मुझे वो ज्ञान चाहिए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा संयुक्ति से तर... ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मैं ये सोचू की मैं अकेला चलो बे इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी दिस वर्ल्ड ऑफ कल्चर हम लोग कल्चर कल्चर से बटे हुए लेकिन कल्चर हमारी पहचाननी है कल्चर हमारे को आइडेंटिटी देता है हमारे विचारों को उन्नति करता है हमारे को एक प्रस्तुति देता है हम लोग अपनी चीजों को प्रस्तुत करने का वे आउट पाते हैं हम लोग पार्टीशन में कटे हुए हैं मैं दिल्ली से हूँ मैं पंजाब से हूँ मैं बंगाल से हूँ लेकिन क्या ये चीज निर्धारित करती है क्या हम सबसे पहले इंसान नहीं है अगर हम इंसान है तो ये बाकी सारी बाउंड्रीज तो मैन मेड है ना भगवान ने कौन सी बाउंड्री बनाई थी जब शुरू शुरू में अगर हम शुरू के मैप देखें जो ग्लोबल पिक्चर्स आती हैं, तो धरती और बाकी सारा पानी धीरे धीरे लैंड होगी धीरे धीरे भूकंप आए धीरे धीरे धरतियां अलग हुई पटी वो बंटवारे में अलग अलग बन पार्टी लेकिन अगर हम देखें, तो चाहे कोई मूलभूत आदम और हमारे वेदिक शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने मूलभूत पांच धातुओं के रूप से माया को कहा और माया ने पंचभूत से हम लोगों को बनाया इंसान लेकिन एक ही कपल बनाया गया ना कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी धर्म शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान ने 50 लोगों को बनाया था और 50 लोगों से हम लोग आगे बढ़े और 50 डिफरेंट है इसलिए मैं डिफरेंट हूँ क्योंकि मैं उससे आया था मैं भगवान की सेकेंड जो कैटेगरी उन्होंने बनाई थी मैं वहां से आया कहीं भगवान ने ये मैंशन नहीं किया कि मैंने कितने जीवों को बनाया किसी शास्त्र में किसी धर्म में किसी वेद में ये चीज में अगर भगवान ने हम सबको अलग बनाया होता तो हमारे अंदर के फीचर क्या हम सबके पास दो दो कान, एक नाक, एक मुंह दो हाथ नहीं है हम लोगों के पास सब कुछ भगवान ने तो सबको इक्वल बनाया सिर्फ क्या फर्क दिया है भगवान ने हमारा दिमाग हमारे सोचने समझने की शक्ति हमारे जो कर्म दिया अगर हम अपने कर्मों से जुड़े रहे हम लोगों को ये ज्ञात हो गया कि मेरा कर्म क्या है मैं यहाँ क्या है अगर मुझे यही ज्ञान नहीं है मैं करने के आया हूँ तो मैं जो भी करूँगा वो सब बेकार है क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ वो कर रहा हूँ या जो मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो मेरे दोस्तों ने तो ये भी तो कहा गया जैसी संगत में मैं रहूंगा वैसी मेरी सोसाइटी बनेगी अगर मेरे को विक्रांत जी जैसा गीतकार या संदीप जी जैसा गायक बन है तो मेरे को गायकों की मंडली में बैठ के सुर साधना करनी पड़ेगी सुर को समझना पड़ेगा और अगर मैं सुर को समझे बिना शुरू करूंगा तो फिर मैं वाकई में लोगों को बुलाने की लोगों को बुलाने का है। <laughs> तो हमें ये जीवन हम हमें जो मिला है ये अनमोल रत्न कहलाता है ये अनमोल क्यों है इसमें ऐसा कौन सा रत्न छुपा है इसमें रत्न है ज्ञान का इसमें रत्न है अवेयरनेस का हम लोग अवेयर नहीं है हम लोग ज्ञात ही नहीं है कि हम लोगों को करना क्या है हम लोग बस लगे हुए हैं ओहो तो आज भैया क्या काम करना मेरे को ऑफिस जाना है मेरे को घर आना है मेरे को खाना खाना है मेरे को सो जाना है <laughs> जीवन के काम है ये मेरा जीवन चक्र है और फिर फ्रस्ट्रेट होना है मेरा जीवन चक्र यही है रोज उस ऑफिस जाओ रोज वहां बैठ के बॉस की सुनो रोज चार क्लाइंट्स को मिलो रोज ये काम करो बस मैं थक चुका क्यों थक हो? जब आपका जीवन चक्र यह आप अपने जीवन चक्र में थक कैसे हो क्योंकि जीवन तो इतना आपको डाउन रोलर कोस्टर अपन है। जीवन आपको थकने का समय ही नहीं देगा जीवन आपको कहेगा हर समय बेटा, संभालने की जरूरत है संभाल के बैठा जीवन की डगर आसान नहीं है बहुत कठिन है डगर पर घटके चलना है सोच समझ के तो इस सोच समझ को हम सिर्फ अवेयरनेस अगर हम अपने ज्ञान चक्षुओं को ले अगर हम ध्यान साधना में लीन होंगे अगर हम अपने आप से जुड़े होंगे हमें सब कुछ ज्ञात हो रहा होगा हमें सब ज्ञात है तो हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे उस चीज के लिए और वो चीज आएगी और छू के निकल जाएगी और हम लोग और जब हम अवेयर नहीं होते तो हल्की सी आंधी भी हमें तूफान का सामना करने हम हल्की आंधियों से घबरा जाते हैं क्योंकि हमारी जड़े ही मजबूत है हम अपने आप से ही नहीं जुड़े हुए तो जड़ मजबूत कहाँ से हो और फिर तो हल्की सी आंधी फिर को उड़ा के ले जाएगी। तो यही था जी गुरदीप जी बहुत ही सुंदर बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने आप को जाने कौन हो मैं इसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की बताने की कोशिश की और मुझे लगता है कि हमारे संदीप जी विक्रांत जी और शीशा जी को यह बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम वर्तमान समय में जो चक्र है उस चक्र में फंसे हुए हैं और चक्र से थोड़ा सा अगर हम लोग अलग होना चाहे तो थोड़ा समय हम लोग मेडिटेशन ध्यान वगैरह करके जिस तरह से हर चीज के लिए समय दे रहे हैं हम रोज सवेरे हम लोग नहा लेते हैं दोस्त नाश्ता करते हैं खाना खाते हैं, फिर रात में भी खाना खाते हैं जिस तरह से हम हर चीज के लिए टाइम तो दे रहे हैं लेकिन वही कि मुझे अपने लिए भी टाइम देना है ये हम लोग नहीं समझ पाते और जब अपने लिए टाइम निकालते हैं और बैठते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है <laughs> तो यहाँ ये जो कन्फ्यूजन है ये बड़ा वो है तो इसीलिए जरूरी है कि हमें इन चीजों को ठीक से समझ ले अपने लिए टाइम दे तो फिर करना क्या है और कैसे शुरुआत करना ये हमें जानने की जरूरत है जो जी हमें बता रहे थे। तो आगे, आगे बढ़ते एक एक देखिये मेरा एक्सपीरियंस ये है की हर एक इंसान को कभी ना कभी हेल्पलेस हो जाते हैं चाहे वो बचपन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में उन्हें अकेले ही चलना पड़ता है कभी ना कभी तो आ, उनको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेना पड़ता है तो मेरा तो मैंने क्या किया है कि आ, मेरी लाइफ में मैं को कोई भी नेगेटिव इमोशन या कोई भी कुछ प्रॉब्लम आई हो तो मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हूँ मैं वो इमोशन डायरेक्ट गूगल सर्च में टाइप करती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका सोल्यूशन क्या है तो आजकल मतलब हर व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति उस इमोशन से गुजरा होगा तो गूगल में हमें जरूर वीडियो मिल जाएंगे तो कोई एक गुरु गुरु मतलब जो उस इमोशन का सॉल्यूशन दे पाए हमें अगर हम उसको फॉलो करते हैं और अगर हम ट्राई करते हैं तो वो इमोशन सॉल्व हो जाती है और फिर से हमें एनर्जी मिलती है एंड आई कैन कंटिन्यू दैट ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है और मेरे लिए वर्कआउट करता है तो कभी ना कभी हम हेल्पलेस हो जाते हैं तो जिसके वजह से हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए मैंने अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ली है थॉट्स से जैसे मैं बिलीव करती हूँ हमारा थॉट जैसे है उसके हिसाब से ही हम चलते हैं तो थॉट्स को अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव फीड देना है चाहे वो फेसबुक से हो या चाहे वो यूट्यूब से हो तो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अलग अलग सोर्सेज यूज किए थे तो वो नेगेटिव इमोशन डालो उसका सोल्यूशन ढूंढो टेक्नोलॉजी से तो स्पीचेस सुने और फिर अपने आप आगे बढ़ते रहें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही ये मेरा सोलूशन है तो, तो इसपे मैं एक गाना गाना चाहूंगी जो हेल्पलेसनेस को मतलब हम जो सोर्स ऑफ लगवान कहते हैं या कुछ भी कहे तो उस समय उस हेल्पलेस सिचुएशन पे एक गाना है क्या बात है सुनाइए जी लगान पिक्चर का गाना है ओ पालन हे निगुण नहीं हमारी उलछन छाओ भगवन तुम बिन हमरा कौन O Samhali. शुक्रिया धन्यवाद वाह wow, क्या बात है बहुत बढ़िया शीशा थैंक यू सो मच मचा यू हैव अ यू एक्चुअली मी कनेक्टेड है आइए आप कुछ सवालों के साथ जुड़ते हैं गुरुदीप जी से विक्रांत जी कोई सवाल हो आपको पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं सर मैं पूछने का क्या मेरे तो सारे सवालों के जवाब मिल गए सर ने जितने भी बताए उसमें से मेरे कई क्वेश्चन थे पर सर ने सारे के सारे सॉल्व कर दिए असल में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप को भूल जाते हैं और अच्छा हुआ कि कोरोना काल आ गया जो कि समय मिल गया तो सारे सवालों के जवाब मिल गए और मुझे एक क्वेश्चन पूछना सर आपके इस लुक का क्या राज है मैंने जैसे कि बताया कि जब ये 2014 से जो बदलाव हुआ, तो बदलाव में मैंने आपसे आप अपने, आप तो अपने अंदर से आ गए जब हम खुद से जुड़ गए तो खुदा से जुड़ गए और जब खुदा से जुड़ गए तो उसकी रोशनी है जैसे अभी श्रीषा जी ने गाने में कहा तू तो है जिसने चंदा में चांदनी भरी तो हम तो स बॉडी है ना हम तो जस्ट वो एनलाइटनमेंट तो उसी ने की है विद द नॉलेज एंड डिवाइन थिंग्स तो वो चीज है सर यहां पे मैं मैं एक बात मैं कहना अगर हम सच को ढूंढते हैं यहाँ पे पूरी धरती सच, सच बनी है यूनिवर्सल ट्रूथ तो अगर हम उस मतलब ईगो प्राइड सब को हटा के सिर्फ सच को फॉलो करते हैं क्या सच है कोई भी छोटी चीज या बड़ी चीज हो तो कोई भी इन्वेंशन हो जो भी हो उस सच में लगा नहीं सच क्या है जी जैसे कि सच ये कोरोना कोरोना सीजन में सच ये है कि हमें जीव पहले जीवित रहना है तभी कुछ ना कुछ कर पाएंगे तो जीवित रहने के लिए हमें क्या पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जीवन से बड़ा झूठ कुछ नहीं जी सबसे बड़ा झूठ आज की डेट में अगर कुछ है तो वही ये जीवन है। ये जीवन जो है हम जी रहे हैं ये सब माया का खेल है सबसे बड़ा सर जीवन का हमारे है मृत्यु मौत जो आनी ही आनी है चाहे कुछ भी हो चाहे कोरोना काल में आए चाहे आगे आए चाहे पीछे आए मृत्यु एक ऐसी चीज है जो होनी है और तो वो हो के रहेगी उसको कोई टाल नहीं सकता डिले कर सकते हैं हम लोग डिले कर रहे हैं लेकिन टाल नहीं सकता और मृत्यु से बड़ा सच कुछ नहीं और हम लोग इसी सच को भूले हैं हम भूल बैठे हैं कि मृत्यु होनी है हम जीवन के उस चक्र में अपने आप को व्यथित कर रहे हैं हम लोग हम लोग एक्सप्रेंस कर रहे हैं अपना सिर्फ जीवन जीने में आपने एक बहुत अच्छी बात करी जब अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे आपने कहा कि अकेला पद दोनलीनेस ए टाइम ठीक है मैं यहाँ पे कहता हूँ yes, तो जब about हम that. अकेले होते हैं हम लोग आपको आप हम लोग अपने आप से जुड़ सकते हैं हम लोग अपनी रियालिटी को समझ सकते हैं जब हम गूगल पे सर्च जो गूगल जो स्पाइडर बनाए जो इंजन बनाए अगर मैं उस पर डालता तो वो चीजें टॉप पे आने लग जाएंगी टॉप पे लाने के लिए हम लोग मेनिपुलेशन कर सकते हैं चीजें मेनुपलेट होंगी अगर हम मेनुपुलेटेड वर्ल्ड को देख रहे हैं then we are again going to mind, हमारा माइंडसेट में जाएगा। हम लोग डार्क साइकोलॉजी के तहत अपने आप को अधीन बना लेंगे हम लोग विक्टिम बन रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के हम लोग विक्टिम बन रहे हैं इन चीजों के जहां पे गूगल पे एक बीमारी के सौ सिम्टम होते हैं और सौ बीमारियों में वो सिम्टम मैच करते तो मुझे क्या बीमारी है कैसे पता लगे अगर हम इमोशंस की बात करें मेरे इमोशन जीवन में मेरे छह इमोशन डर होता है सुख होता है तो हम लोग अपने आप को टकरे जा रहे हैं हम लोग हम लोग अपने आप को छोड़ ही नहीं रहे हम लोग अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे और अगर हम खुद को जान ले एक बार जरा अंतर ध्यान करके देखिए एक बार जरा अंदर जुड़ के देखिए क्या आपको हर चीज का हम लोग से मिलना हैं और बीच में आत्मा है हम लोग अपनी आत्मा से मिले जीवात्मा का जिस दिन आत्मा से मिलन हो गया तो परमात्मा से तो मिलन हो ही जाएगा लेकिन हम लोग आत्मा से मिलने में अंदर जाने में अंदर की गहराइयों में जाने से घबरा जाते क्यों क्योंकि अंदर अंधकार है अंधकार किस चीज का कि अंधकार इस जीवन का इस जीवन चक्र ने अपने आसपास बुना हुआ है, जो हमने अपने आसपास घर कर रखा है कि हाँ, मेरा जीवन मैं आस पास माँ बाप ने मुझे ऐसा बनाया है मेरी सोसाइटी स्ट्रक्चर ने मुझे ऐसा बनाया है तभी तो हमें अकेलापन खाता है कि हम लोगों को लगता है सोसाइटी में मैं अपनी पहचान नहीं बना पाया मेरी पहचान मेरी सोल से है मेरी आत्मा से है जब मैं अपनी आत्मा से पहचान कर लूंगा तो मैं अपने आप हो तो तो जाऊंगा। जितने भी सेंट जितने भी गुरु हुए मीरा अपनी राजगद्दी छोड़ के राज सिंह छोड़ के राजकुमारी का पद छोड़ के भटकने निकल पड़ी भक्ति के सागर में भूख में कहा पे अकेलापन इन लोगों को खा रहा था या अकेलेपन से ये लोग वंचित हो गए कि इनको अकेलापन जो है घबराहट का कारण बन रहा था तो अकेलेपन तो ने ही इन लोगों को निखारा है अकेलेपन ने ही इन लोगों को बनाया है लेकिन हम लोग इतना ज्यादा सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर मेरे दोस्त मेरे पास नहीं है मेरे सहयोगी मेरे पास नहीं है मुझे बहुत चिंता कोई भी नहीं है यश मैं अपनी पहचान किसको और वहां पे आके घबराहट शुरू हो जाती वहां पे आके मेरा मन अंदर ही अंदर कचोटने अंदर ही अंदर के के में यार कुछ है, कुछ गड़बड़, गड़बड़ गड़बड़, है। और मैं उस उस डर के आगे अपने आप को देखने की कोशिश नहीं कर पाता डर एक बहुत बड़ा है आगे करके जो मेरे को रोक देता है हाँ जी श्रेशा जी आप कुछ कह रहे थे जैसे की यहाँ पे जो भी कुछ बना सब डिजायर डिपेंडेंट है ना हमें किसी चाहे वो पावर हो या चाहे जो भी हो सबको कुछ ना कुछ सोचते हमें ये चाहिए तो चाहिए से संकल्प शुरू होता है और सब कुछ उसी पे कर्म और सब कुछ होता है तो अगर हम, तो हम अगर अपने, तो अपने तो या एक्सपेक्टेशंस को कम करे तो अपना जीवन सिंपल हो जाएगा तो उसको कैसे डील करें हम अपने पहले उसके लिए हमें फर्क तो सीधा हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए या मैं ये पालू अगर हम खुद को पालेंगे तो सब कुछ उसी का है ना आई इज दाया गाड़िया ये बंगले ये मकान ये सब इल्यूजन ये तो मेरे मतलब हम डिजायर को कम करने के लिए जब हम सेल्फ से जुड़ेंगे जब हम अपने आप से जुड़ेंगे जब हम कई चीजों को फर्क कर सके वट इज माई एंड इज आई बड़ी चीज जानने वाली यह है कि आय के अंदर माए का कुछ नहीं है और hmm. माए के अंदर आई का कुछ नहीं है। दोनों separate identity. अगर हम इन दोनों को अलग कर सकेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं आय मी माइसेल्फ हम लोग इसी को ले रहे हैं जब मैं आय मी माइसेल्फ एक को बना दूंगा तो मैं इसको अलग कैसे करूँगा मैंने एंटेंगल कर दिया है मैंने वर्ल्ड को जोड़ दिया अब इस हु करने के बाद जब तक इस हु को मैं तोड़ूंगा नहीं आय और को अलग नहीं करूँगा तो जो मेरा है क्रिएटर का है दोनों चीजें अलग है क्रिएटर के पास तो सब कुछ है ना वो जो बनाना चाहे जब बनाना चाहे तब बना सकता है मेरे अंदर वो क्षमता है जो, जो भगवान के अंदर है जो गुरु नानक देव जी में थी जो गौतम बुद्धा में थी वही बुद्धा मेरे अंदर है वही गुरु नानक देव मेरे अंदर है उनको भगवान ने कोई अलग नहीं बनाया था श्री राम भी पुरुष में आए थे वो उनको आज हम भगवान मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या उनको भगवान माना था तो उनके कर्म को फॉलो करते हैं हम, जो उनके कर्म है उन पे कंसंट्रेट करना हाँ जी हमें सिर्फ अपने कर्मों पे अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग फोकस अपना डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में मेरे दोस्त मेरे दोस्त आप हो तभी तो आपके दोस्त हैं जब आप ही नहीं हो आपका अस्तित्व नहीं है तो दूसरों का अस्तित्व कहाँ से है लेकिन हम लोग दूसरों के अस्तित्व में इतना भी उसी हिसाब से हमें और मिलेगा है ना बिल्कुल अगर आप यूनिवर्स की थ्योरी पहले वाली थ्योरी में ये माना गया था कि अर्थ इज अटेशनरी एलिमेंट जो बाकी सब है वो अर्थ क्या थियोर धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ तो पता लगा कि अर्थ भी किसी चीज के आसपास घूम रहे पर रोटेशन आती हैचर आता है अगर कर्व आ रहा है तो मतलब कर्व है राउंड है तभी कर्व आ रहा है तो हर चीज के पीछे लॉजिक जो है लॉजिक अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर सारे क्योंकि वी आर रात को जब हम सोते हैं हमारी बॉडी पूरा रिपेयर मैकेजम चलाती है अब मैं पूछता हूँ कितने लोग ठीक से सो रहे हैं कितने लोग इन ले रहे हैं तो जब बॉडी को रिपेयर टाइम ही नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर पेन्स तो आएंगे ये दर्द, ये दुख ये बॉडी का हमारे को बताने का तरीका है कि भैया रुक जा हां अभी तू गलत जा रहा है हम लोग रुकते नहीं है हम लोग नहीं यार मेरे को, आज मैंने ली, अब मेरे को बीएमडब्ल्यू लेनी है, ले है मेरे को हमेशा आगे का सोचते हुए चल रहा क्या मैंने मर्सिडीज ली मैंने उसको एंजॉय किया नहीं क्योंकि मेरे अंदर ध्यान आ गया बी एमडबू ले लिया तो मर्सिडीज तो ले ली ना अब मैं भूल गया लेके अब मेरे को अगली गाड़ी है तो हम लोग अपनी डिजायर्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं और इसलिए हम लोग कोई भी भौतिक सुख जो हमारे पास सुविधाएं हैं उनको ज्ञान नहीं ले पा रहे उनका ज्ञापन नहीं कर पा रहे हम लोग सिर्फ उलझनों में उलझे होंगे तो जिस दिन हम इन उलझनों से निकल जाएंगे उस दिन हमारे स्वयं संकल्प अपने आप से जुड़ने के अपने आप से मिलने के जिस दिन हमने वो संकल्प ले लिया हमारे सारे संकल्प पूरे हो जाएंगे तो तो अपने आज से कोरोना कोरोना इस इस एज में हेल्प करता है रियली really. मैं तो, आप जोजर के रूप में आते हैं हमारे like शास्त्रों में नमस्कार से ज्यादा वैल्यू दी गई है हमारे शास्त्रों में हगिंग तो कहीं था ही नहीं हाँ कहीं हमारे शास्त्र विज्ञान से ज्यादा अनुभूति करते हुए हमारे विज्ञानियों ने ये चीज पहले बता दी की वट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो की आज नासा उसको एग्री कर रहे है की हाँ सोल तो जब ये सारी बातें सब बातेंज तो मतलब सा सा था उनके पास जो उनको ये सारी चीजें पता ये इन्फॉर्मेशन कहा से आई है उनके पास वो सिर्फ खुद से जुड़े हमने ये भी ज्ञान प्राप्त किया है कि लोग हिमालय में जाके की तप कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं पहले हमारे जो ऋषि महारिषि थे वो चार चार सौ साल जीवित रहते थे हमारे एक गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि हम कहने अन्न का ग्रहण नहीं किया और वैसे भी जीवित तो ऐसी क्या चीज लेते हैं वो कौन सी एनर्जी ऐसी ले रहे हैं जिससे उनको ये सब कुछ मिल पा रहे कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोर्स तो है जो हमारे को सब कुछ दे रहा है Nature, वो nature. है हमारा सोल।, टू सोल टू वी तो जब हम उस उस उस एनर्जी से, से जब जब हम उस में मिल, जब हम हम में, सोर्स मिल जाते हैं, तो हमें कुछ चाहिए। हम लोग अपने आप आगे बढ़ाए तो आपको किसी गूगल की जरूरत है क्योंकि गूगल मैन है। आप अपने आप से जुड़िए सारा गूगल आपके अंदर है आपको पता है आपको क्या चीज चाहिए कौन सी हब आपको काम करेगी कौन सा इमोशन काम करेगा किस व्यक्ति से जुड़ोगे तो आपको तो आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा कैसे मिलेगा तो ये है हमारे को पढ़ा था मैंने इसी बात पे आपने जो बोला ना तो अगर कोई भी हम कर्म करते हैं या तो उसमें सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा अगर सक्सेस होगा तो आगे बढ़ेंगे अगर फेल हुए तो गाइड करेंगे दूसरों को की भाई मत जाओ बिल्कुल सही बात है फेलियर इज अंग अब आप देखिए एडवर्ड एडिसन ने जब बल्ब की बल्ब बनाया तो उन्होंने लिखा है, तो तो बार बार हुआ। हुआ। हुआ। है जब वो छोड़ देते हैं तो होगा नहीं और हमें बल्ब ना मिलता हमें बल्ब मिला क्योंकि उन्होंने हजार बार फेल होने के बाद अपनी फेलियर से हर बार सीख ली और सीख लेके एक सक्सेसफुल अभियान चलाया अगर हम फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे एक लर्निंग है हम उस लर्निंग को ले रहे हैं नहीं ले रहे अगर हम नहीं ले रहे तो हम फेलियर है और अगर हम फेलियर से लर्निंग ले लिया ले, लेसन ले, ले, ले लिया और उसको भूल गए को तो हम सक्सेसफुल जरूर हैं एंड सक्सेसफुलर इज द की टू सक्सेस जैसे अगर लाइट नहीं है डार्कनेस है ना लेकिन डार्कनेस इज कुछ नहीं है एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्कनेस तो हम लाइट की तरफ जाते हैं हम है? हमें अपने आप से जुड़ना है बाहर नहीं मिलेगी लाइट बाहर तो चूरे की रोशनी अच्छा आपने समझाया और मुझे लगता है श्री शाह को अपने सवालों का जवाब मिल गया है विक्रांत जी तो पहले से ही सवाल थे उनके सारे सुनने के बाद खत्म हो गए उनका सवाल पूछने का कुछ रहा है नहीं तो फिर से एक बार आप को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामना बहुत अच्छा से आपने किया हमें और से आप किया हम सभी को और आशा हमारे सभी जो विक्रांत हैं, संदीप हैं एंड श्री शाह इन सभी को भी अच्छा लाभ मिला है और ये इस नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली और दोस्तों के बीच में तो मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने देखा की कि किस तरह से हुआ मैं कौन हूँ इसे समझने की जरूरत है आज के समय में और वक्त आपके पास भी है मेरे पास भी है तो हमें इस पर काम करने का अभी जिज्ञासा के साथ साथ पूरी तरह से समर्पण भाव से इसके पर काम करना होगा तब जाके आप वो चीजें पाएंगे वो सब कुछ पाएंगे जिसकी चाहना आपको अंदर से है तो फिर वापस हम लोग मौका मिले तो गुरुदेव जी से वापस जुड़ेंगे आज के लिए बस इतना ही एंड फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और इसी के साथ आप सभी अपने अंतर आत्मा की और जुड़े और उस परमात्मा की शक्तियों को पाए ऐसी शुभकामना के साथ मंगल कामनाएं करते हैं जय हिंद जय भारत